राज्य में चार प्रकार के अधिकारी होते थे राजाधिकारी सेनाधिकारी न्यायाधिकारी और कोषाधिकारी ऐसे चार महकमे के चार अधिकारी रहते थे एक राज्य सभा का प्रथम अध्यक्ष था यदि सभा के विचार में दो पक्ष आ पड़ते तो उस स्थल पर निर्णय करने का काम अध्यक्ष का था देश में भिन्न भिन्न जाति प्रकार की सभाएं थी आ, उनमें राजार्य सभा ही मुख्य थी और धर्म सभाएं अर्थात परिषद भी स्थल स्थल पर थी दस विद्वान विराजे बिना परिषद सभा नहीं होती थी और न्यून से न्यून तीन विद्वानों के आए बिना तो सभा का काम चलता ही नहीं था धर्म सभा की ओर से किसी प्रकार का अधिकार न था किंतु उसमें धर्मा धर्म का विवेचन और उपदेश ही होता था परीक्षा और शिल्पोन्नति की ओर भी इस सभा का ध्यान रहता था न्यूनाधिक के विषय में राजार्य सभा को विदित करके राजार्य सभा की ओर से दंडाधिक की व्यवस्था होती थी महाभारत अंतर्गत सभा पर्व में भिन्न भिन्न सभाओं का वर्णन किया हुआ है उसे देखो सेना के सिपाही लोगों को आज्ञा मानना ही मुख्य कर्तव्य कर्म है ऐसा बतलाकर उन्हें धनुर्वेद सिखाते थे आर्य लोगों को कवायत क्या है यह विदित न था ऐसा बहुत से अंग्रेजी पढ़े हुए लोग कहते हैं परन्तु यह कहना पागल पा है क्योंकि मकर व्यूह वक व्यूह बलाका व्यूह सूची व्यूहकर व्यूह श्यूह चक्र व्यूह इत्यादि कवायद के नाना प्रकार प्राचीन काल में आ लोगों को विदित थे और सैन्य में भी भिन्न भिन्न टोलियों टोलियों आरोप दशे सतेष ऐसे अधिकारी रहते थे उस समय के उनके हथियार अर्थात शक्ति असी शतग्नि भुसुंडी आदि होते थे अंग्रेज लोगों में अब तक व्यूह रचना का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है अर्थात वे नहीं जानते कि व्यूह रचना किसे कहते हैं तो ऐसा तुम्हे प्रतीत होने लगा सार निरस्तपादे देशे एरेंडो पी द्रयते यह कहावत सत्य है किसी भी राज्य को स्थिर करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों की अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम सरकार कहते हैं दूसरे शब्दों में हम उसे राज्य के अधिकारी कह सकते हैं क्योंकि किसी भी राज्य की व्यवस्था को सामान्य जनता ठीक तरह से उसको संभाल नहीं सकती है तो इसलिए स्वामी जी यहां पर कहते हैं कि राज्य की सुरक्षा राज्य की स्थिरता और उसकी संपूर्ण और सब प्रकार से वृद्धि के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी तो कहते हैं कि राज्य में चार प्रकार के अधिकारी होते थे एक तो राज्य अधिकारी जो सारे राज्य का एक मुख अधिकारी हुआ करता था जिसको आजकल की भाषा में आप मुख्यमंत्री कह सकते हैं मुख्यमंत्री पूरे राज्य का स्वामी रहता है और उसके नीचे के जो विभाग होते हैं जैसे बहुत सारे मंत्रियों विभाग रहते हैं सिंचाई मंत्री है कृषि मंत्री है पेट्रोलियम वगैरह वगैरह तो कहते हैं कि वो उस राज्य अधिकारी के नीचे काम किया करते थे और उनको विभाग सौंप दिए जाते थे कि स्वास्थ्य विभाग आप संभालेंगे कृषि विभाग आप संभालेंगे रक्षा का विभाग आप देखेंगे और आज भी ये व्यवस्था चल रही है और फिर उन सभी मंत्रियों के काम में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था अगर कोई विशेष समस्या आती है किसी मंत्री को तो सारे मंत्रियों की बैठक मुख्यमंत्री बुलाए करता है आज भी बुलाता होगा आज भी बुलाते हैं। और उन मंत्रियों की बैठक में जो देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाने चाहिए उन निर्णयों को मुक्तता दी जाती है जिससे की राज्य की सुरक्षा राज्य की समृद्धि राज्य के के शासन में सुप्रबंध ये सब उनके मुद्दे हुआ करते हैं कहीं अराजकता फैली है कहीं विद्रोह फैल गया है कहीं दंगा हो गया है कहीं आग लग गई है भूकंप आया है तो ऐसी स्थिति में आप लोग बात कर रहे हैं ना तो या तो आप लोग बात करो मैं फिर चुप हो जाऊंगा जब आपकी बात शांत हो जाए तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा दोनों काम एक साथ नहीं चलते तो अनुशासन बनाए रखिए, यही अच्छे विद्यार्थियों की पहचान है कि वो अनुशासन प्रिय हों तो सब मंत्री उस मुख्यमंत्री का निर्णय मानते थे और उसके अनुसार फिर राज्य में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था किया करते थे तो स्वामी कहते हैं कि राज्य में चार प्रकार के अधिकारी होते थे राज्य अधिकारी फिर दूसरे सेना अधिकारी सेना की आवश्यकता पड़ती पहले भी पड़ती थी आज भी पड़ती है ये अलग बात है कि आज राज्य की सीमा जब दूसरे राज्य से मिलती है तो एक सामान्य सुरक्षा होती है उसमें कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना ए, बिना उसके स्वीकृति के सामान रूप से जाया जा सकता है ये ठीक है कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो उस राज्य के कुछ कानून कुछ नियम हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं उस राज्य के ऊपर जैसे मान लीजिए जै, हम वाहन से जाते हैं राजस्थान से हम गुजरात में प्रवेश करते हैं तो फिर गुजरात में वाहन के ऊपर जो कर की व्यवस्था है भारी वाहन है हल्के वाहन है या सामान है हमारे पास तो उस समय अब राजस्थान के जो कर हैं जो टैक्स हैं वो वहां पर लागू नहीं होगा वहां पर गुजरात के टैक्स गुजरात के कर सारे लागू हो जाते हैं तो ये तो व्यवस्था तो ठीक है लेकिन जैसे पहले एक राज्य की सीमा और दूसरे राज्य की सीमा पर जो तो सेना लगी रहती थी और समय उपद्रव बना रहता था और शत्रु की सेना प्रवेश कर जाती थी और राज्य में उथल पुथल मच जाती थी आजकल प्राया करके ऐसा नहीं रहा पहले तो सुबह से लेकर शाम तक हम जी सकेंगे इसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते थे एक संभावना कर सकते थे जी गए तो जी गए नहीं तो मरे और रात को सोया हुआ व्यक्ति सुबह ठीक प्रकार से उठ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी क्योंकि रात दिन युद्ध चला करते थे कब कौन शत्रु किस पर युद्ध कर दे और युद्ध में क्या होता था कि सामान्य जनता पर भी अत्याचार हुआ करते थे एक तो है कि सेना सेना में लड़ाई हो रही है और मान लीजिए एक सेना विजयी हुई तो ये इस उस युद्ध, उस युद्ध में विजय होने पर जनता को कोई कष्ट नहीं दिया जाता था जनता की सुरक्षा वैसी होती थी क्योंकि वो सीधे सीधे जनता के साथ में उनका कोई सहयोग नहीं हुआ करता जनता निर्दोष है उसमें बच्चे भी होते हैं स्त्रियां भी होती है लेकिन फिर भी मनुस्मृति में कुछ ऐसे वर्णन मिलते हैं कि जब कोई राजा किसी राजा के राज को विजय कर लेता था, था तो उसमें फिर स्त्रियां भी आती थीं, बच्चे भी वो सब उनको जीतते थे और फिर उनको अपने ढंग से उनको किस तरह से या तो ये कहे कि स्त्रियों को आदर सहित उनके उनके, उनके पतियों के पास पहुंचा दे जैसे कि शिवाजी के समय में एक वर्णन आता है कि शिवाजी जब राज पर राज विजय करते चले जा रहे थे तो एक युद्ध में किसी मुस्लिम सेनापति की पुत्र को शिवाजी के सैनिक उठा लाए जब शिवाजी के सैनिक उठा लाए तो फिर सैनिकों ने यह सोचा कि शायद शिवाजी बड़े प्रसन्नचित होंगे नई पुत्रवधु है लेकिन जब शिवाजी के सामने वो पुत्र लाएगी अत्यंत तो सुंदर थी तो अगर वो ऐसी पुत्रवधु हिंदुओं की पुत्रवधू अगर किसी मुस्लिम सेनापति के हाथ पड़ जाती तो उसकी क्या दशा होती आप कल्पना कर सकते हैं लेकिन शिवाजी ने अपने ऊंचे उदात्त चरित्र का परिचय दिया और कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया इसको आदर के साथ जहां से आप लाए हो वहीं इसके घर पहुंचा दीजिए तो कहते हैं कि उस सेनापति ने जो जिसकी पुत्रवधु थी जब उसे पता लगा कि शिवाजी ने आदर सहित मेरी पुत्र को और मेरे घर पहुंचाया तो वो बहुत ही प्रसन्नचित हुआ और शिवाजी के चरित्र की प्रशंसा की तो हमारे हृदयों में चाहे पहले की बात हो आज की बात है हमारे हृदय में अभी भी एक पढ़ाई स्त्री के प्रति पढ़ाई बहन के प्रति अभी भी एक आदर भाव कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति के हृदय में बना रहता है जो जो निचली प्रकृति के होते हैं पशु स्तर के होते हैं उनकी बात तो आप छो, छोड़ दीजिए वो तो एक प्रकार से पशु जैसे ही व्यवहार करेंगे लेकिन जो थोड़ी भी समझदारी रखते हैं तो आज भी उनके हृदय में दूसरी स्त्री के प्रति एक आदर का एक सम्मान का भाव बना रहता तो कहते हैं कि सेना अधिकारी हुआ करते थे और फिर न्यायाधिकारी अब तो न्याय अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि राज्य में सब लोग सीधे तो नहीं होते उनमें कुछ चोर भी होते हैं उचक्के भी होते हैं और और राज को लूटने वाले भी होते हैं बहुत तरह के लोग होते हैं बहुत तरह के लोग होते हैं व्यापारी होते हैं, और तरह तरह की मिलावटें करते हैं बहुत सारे विभाग होते हैं उनमें बहुत सारा ये अराजकता का माहौल जो है वो बन जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारी राज्य की जो जनता जो है वो सुख से रहे सुख से आए जाए सुख से व्यापार करे रात को सुख से सोए सुख की नींद ले तो इस स्थिति में वहां पर न्यायाधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है ताकि अपराधी को पकड़ करके और जितना उसका अपराध है उसको उस अपराध के अनुसार दंडित किया जा सके अगर ऐसा नहीं होता न्यायाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और वो कुछ लेकर के अधिकारियों अधिकारियों को भी कह रहा है कि तुम्हें अपराधियों को नहीं पकड़ना है जो अपराधी नहीं है उनको पकड़ना है एक विशेष वर्ग का पक्ष लेकर के जो दोषी होते हैं उनको खुला छोड़ दिया जाता है उनको पुरस्कार दिया जाता है और जो दोषी नहीं होते निर्दोष होते हैं उनके ऊपर दंड उनके ऊपर जेल उनके ऊपर मुकदमा वगैरह जो चलाते हैं ये खुल्लम खुल्ला एक अराजकता की स्थिति होती है और ऐसा आज प्रा करके हो जाता है उत्तर प्रदेश में आप इस चित्र को देख सकते हैं इस तरह की वहां पर अवस्था बन जाती है बनती रहती है तो कहते हैं कि राज्य का काम और राज्य के अधिकारियों का काम यह है कि सबके साथ में वो तो न्याय की व्यवस्था को अपनाए ताकि जनता का न्याय पर विश्वास हो न्याय अधिकारियों पर विश्वास हो पुलिस पर विश्वास हो सेना पर विश्वास हो कि हाँ अगर मेरे साथ कोई गड़बड़ करता है तो निश्चित ही उस अपराधी को सजा मिलेगी तो लोग निर्भय होकर के आते जाते रहते हैं कोई किसी की बेटी बहन को छेड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पता है धंडा प्रजा अगर हमने किसी को थोड़ा सा ये किया तो हम छूटेंगे नहीं निश्चित सजा होगी लेकिन दुर्भाग्य है कि आ, आ, कि आज ऐसा होता है पढ़ा करके कि जो शातिर अपराधी होते हैं या जिनकी पहुंच राजनीति के जो नेताओं तक होती है तो अगर वो कोई गलत काम करते भी हैं बलात्कार चोरी या दंगा जो भी करते हैं वो प्राय करके उनकी उनकी सहायता से वो छूट जाते हैं तो इससे फिर जनता जो है वो दुखी होकर के जीती एक पक्ष की जनता दुख दुख से जीती है संतरस्त रहती है उसको भय लगता है उसकी दुकान उसका मकान उसका घर सुरक्षित नहीं रहता कब कौन हमला कर दे तो कहते हैं कि एक न्यायाधिकारी रहता था और कोषाधिकारी और फिर जब राज्य में कर लगाए जाते हैं तो करों की व्यवस्था करना इनकम टैक्स के अधिकारी आज भी होते हैं और उनसे कर वसूल करना जैसे गांवों से लगान वसूल किया जाता है तो ऐसे ही चुंगी लगाना जैसे आजकल आप देखते हैं कि जहां बड़ी बड़ी ये हाईवे होती है फोर लाइन वगैरह होती है चार तो उसमें टोल टैक्स यानी कुछ किलोमीटर निश्चित है कि इतने किलोमीटर पर फिर इतने किलोमीटर पर फिर ऐसा कुछ है तो वो लेते हैं और वो सारा कोष जो है वो कुछ आजकल तो जैसे यह है कि मान लीजिए विदेशों ने कोई इस तरह की हाईवे बनवाई है तो इतने साल तक जो कुछ भी वो टोल टैक्स होगा वो उनका होगा उसके बाद फिर वो भारत सरकार का हो जाता है फिर भारत सरकार इन बहानों से वसूल करती रहे तो इसी तरह के पहले भी इस तरह के कर हुआ करते थे लेकिन कर इतने अधिक नहीं होते थे कि छोटी छोटी चीजों पर कर लगा दे पानी पे कर मकान पे कर अब हम सड़क पे चल रहे हैं तो उसका कर बहुत सारे कर आजकल हमारे ऊपर लगा रखे हैं और करों की मात्रा भी अधिक है तो इसलिए फिर क्या होता है कि कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कर की मात्रा बहुत अधिक है तो इसलिए कर चुकाते नहीं या करों की फिर इधर उधर करते हैं चोरी करते हैं या कुछ भी बहुत सारे हथकंडे होते हैं और वो उससे कर से अपने आप को बचाते रहते हैं लेकिन अगर जनता के ऊपर एक सामान कर लगाया जाए अब आज आप देखिए कि जैसे आपने सौ रूपये का माल खरीदा है अगर आप उसकी रसीद चाहते हैं उसका आप बिल चाहते हैं तो जहां तक मुझे ध्यान है 30 प्रतिशत उस है यानी 30 प्रतिशत आपको सरकार को देने पड़ेंगे अब सौ रुपए का तो माल अब 30 प्रतिशत उसके तो आपको 130 रुपए का बिल बनाना पड़ेगा अब ग्राहक क्या सोचता है कि 30 रुपए तो बहुत है तो वो और दुकानदारी सोचता है कि बिल बनवाओगे तो तुम्हें माल से अधिक देने पड़ेंगे तो ग्राहक भी सोचता है कि बिल का हमें क्या लेना देना है हमें बिल से क्या करना है उसको सौ रुपए में या नब्बे रूपये में वो दे देता है सामान तो सरकार तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इतना कर लगाए कि जिससे कि आसानी से जनता कर दे सके टैक्स चुका सके नहीं तो फिर फिर चोरियां होती हैं और फिर इधर उधर बहुत सारी चीजें हो जाती है फिर सरकारें भी फिर बिन बिन प्रकार से एक उपाय निकालती हैं जैसे सरकारी अधिकारी हैं तो उनके उनके ऊपर भी कर रहता है कुछ उनके वेतन के ऊपर उनका कुछ इस तरह का तो वो वही काट लेते हैं वही काट लेते हैं आप, आप नहीं देंगे वो आजकल कंप्यूटर व्यवस्था वो वहीं का वहीं तो उतना काट लेते हैं किसी का बैंक में जमा है तो इतने लाख पर इतना आपका टैक्स लगेगा तो आप उसको चोरी नहीं कर सकते वो वहीं कंप्यूटर द्वारा उतने में से उतना निकाल के सरकार खाते में जमा हो जाता है तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो कोषाधिकारी होते तो जब, जब जो कोष है जो वित्त कोष है जिसे आज वित्त मंत्री कहते हैं एक तो राज्य का वित्त मंत्री होता है एक राष्ट्र का वित्त मंत्री होता है तो राज्य का वित्त मंत्री है उसमें राज्य का कोष जमा होता है राज का धन जमा होता है और जो राष्ट्र कोष होता है उसमें अनेक राज्यों से भी वसूली की जाती है और फिर वो एक राष्ट्रकोष हो जाता है तो उस राज्य कोष या राष्ट्रकोष से फिर क्या करते हैं फिर राज्य में तरह तरह की सुविधाएं बढ़ाते हैं कहाँ कहां, कहां सुविधाएं बढ़ानी है कहा किसको क्या करना है कोई आपदा आ गई भूकंप आ गया बाढ़ दंगा ये सब आग लग गई अब उनको राज्य की ओर से सहायता देना तो कहां से देंगे अगर टैक्स नहीं देंगे हम टैक्स नहीं चुकाएंगे और सब इसी तरह जाली काम चलता रहेगा तो राजकोष खाली रहेगा और राजकोष खाली रहेगा तो फिर तो परिणाम ये होगा कि सरकार फिर दूसरे उपाय सोचेगी कि किन्हीं उपायों से इन व्यापारियों का जो धन है काला धन जिसे हम कहते हैं ब्लैक मनी ये हमारे उसमें किसी तरह से आना चाहिए तो वो तरह तरह के उपाय जैसे अभी मोदी जी ने नोटबंदी की एक योजना चलाई तो बहुत सारा ये हालांकि उसका दुरुपयोग भी हुआ होगा लेकिन फिर भी बहुत सारे नोट जलाए गए फाड़े गए रद्दियों फेंक दिए गए बहुत सारा इस तरह का हुआ है क्योंकि वो बैंक जमा करते हैं तो उनको दिखाना पड़ता पकड़े जाते तो इस तरह की चीजें जो है वो सरकार इसलिए करती है ताकि लोग अनुचित कर को न दबाए जो उचित कर है वो दे और जो कर अनुचित है सरकारों को भी चाहिए कि जो अनुचित कर है उसको लगाना नहीं चाहिए कि इतना अधिक लगा रहा है 30 प्रतिशत लगा रहा है पैंतीस प्रतिशत लगा रहा है सौ रूपये का आदमी माल खरीद रहा है 30 प्रतिशत रूपये कर लगा दिया वो क्या करेगा बेचारा तो इस तरह से कहते हैं कि वो कोष अधिकारी की आवश्यकता है ऐसे चार महकमे के चार अधिकारी रहते थे अर्थात चार विभाग महकमा मतलब विभाग इच्छाकू राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष था तो कहते है इच्छाकू जो है वो राज्यसभा का यानी आज भी राज्यसभा है तो राज्यसभा का उपप्रथम अध्यक्ष बना उस काल में और अभी भी राज्यसभा के अध्यक्ष अभी भी बनते होंगे राज्यसभा लोकसभा विधानसभा हाँ तो आज भी राज्यसभाओं के अध्यक्ष चुने जाते हैं और कहते हैं उनका का, उनका काम क्या होता था कहते हैं यदि सभा के विचार में दो पक्ष आ पड़ते तो उस स्तर पर निर्णय करने का काम अध्यक्ष था अब मान राज्यसभा के अध्यक्ष के सामने कोई ऐसी कोई समस्या उपस्थित हुई कोई ऐसा बिंदु आ गया कि दो पक्ष बन गए अब जब दो पक्ष बन गए तो उसमें निर्णय अध्यक्ष को ही देना है तो दोनों पक्षों की बात सुनकर के वो निर्णय सभा अध्यक्ष को देना होता था और वही निर्णय देता था जो दोनों पक्षों को मान्य हो और आगे कहते हैं कि देश में भिन्न भिन्न प्रकार की सभाएं थीं आज भी देश में भिन्न भिन्न प्रकार की सभाएं हैं उनमें राजारी सभा ही मुक्त थी उसमें जो राजा की जो सभा होती थी राजारी सभा वही मुक्त थी सब उस, सब उसमें यानी सब सभा उसमें आ जाती थी और धर्म सभा अर्थात परिषद भी इस पर थी और धर्म सभा भी हुआ करती थी धर्म सभा का मतलब जैसे छोटे छोटे राज हुआ करते थे रजवाड़े जैसे अजमेर का राजा अजमेर की एक सभा छोटी सी सभा फिर उसमें धर्म सभा फिर उसमें विद्या सभा फिर उसमें ये सभा वो सभा तो अब धर्म सभा का मतलब है कि जब वो वेदों का पठन पाठन हुआ करता था तो उस समय शिक्षा पद्धतियां जो बनती थी तो वो वेदा वेदा आधारित बनती थी और उस शिक्षा पद्धति में केवल ये नहीं था जैसे आजकल के हम गुरुकुल में पढ़ाते हैं तो बस केवल उपनिषद पढ़ा दिए व्याकरण पढ़ा दिए दर्शन पढ़ा दिए निरुक्त छंद आदि से अधिक, अधिक ज्योतिष पढ़ा दिया बहुत अधिक चले गए तो ब्राह्मण ग्रंथों तक चले गए इसके आगे फिर हमारी पहुंच नहीं होती हम वही रुक जाते हैं तो परिणाम ये होता है कि आज गुरुकुलों में क्या होता है कि विद्यार्थी एकांगी रह जाता है उसका अनेकविध विकास नहीं हो पाता है छतरी की कोई व्यवस्था नहीं है गुरुकुल में छत्रीय बने तो उसके लिए कोई विद्या कोई शिक्षा पद्धति नहीं है इंजीनियर की विद्या कोई आर्य भाषा में हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं है तो ऐसे शिल्प विद्याएं बहुत सारी विद्याएं हमारे गुरुकुलों पहले पढ़ाई जाया करती थी केवल व्याकरण उपनिषद दर्शन आदि नहीं ये तो पढ़ाए ही जाते थे लेकिन साथ में बहुत सारी विद्याएं पढ़ाई जाती थी और उन्हीं में से फिर डॉक्टर इंजीनियर जैसे चरक संहिता है और बहुत सारी संहिता आयुर्वेद आज भी आयुर्वेद के कॉलेज हैं तो उनमें ये विद्याएं पढ़ाई जाती है आयुर्वेद की जो है तो आज गुरुकुल बहुत सीमित मात्रा में रहेगा लेकिन सरकारी शिक्षा पद्धति में क्या है की अब उसमें बहुत सारी विद्याओं का समावेश हो गया है संस्कृत भी थोड़ी सी एक विषय के रूप में होती है लेकिन उसका इसकी इतनी प्रगति नहीं हो रही है और उसमें यह है कि हमारे देश में जब तक विदेशी लोग संस्कृत के ऊपर कुछ नहीं करेंगे तब तक देशी लोगों की समझ में नहीं आता है तो जैसे नासा में बताते हैं कि संस्कृत लोग पढ़ रहे हैं जर्मनी में पढ़ रहे हैं और भी कौन बता रहे थे वहां रोजड़ में आईटी आईआईटी में या आई आईटीआई में भी संस्कृत को एक स्थान दिया गया है तो वहां भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं धीरे धीरे संस्कृत का विस्तार होगा आज नहीं तो दस वर्ष बाद बीस वर्ष बाद लोगों को समझ में आने लगेगा कि वास्तव में संस्कृत भाषा की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और इस संस्कृत भाषा के माध्यम से मैं समझता हूँ आगे भी शिल्प विद्या डॉक्टर इंजीनियर निकलेंगे आगे निकले मुझे ऐसा लगता है मुझे मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि लोग आज मातृभाषा की और संस्कृत की उपेक्षा कर रहे हैं लोग इसको पकड़ेंगे और अंग्रेजी को फिर उतना महत्व नहीं देंगे जितना लोग आज दे रहे हैं एक कैसा समय आएगा कब आएगा वो भविष्य जाने ठीक है तो कहते हैं कि दस विद्वान विराज बिना परस सभा नहीं होती थी और न्यून से न्यून तीन विद्वानों के आज तो सभा का काम चलता ही नहीं था दस विद्वान अगर कोई प्रसन्न सभा होनी तो कम से कम दस की उपस्थिति वहां पर जरूरी है और दस नहीं हो तो कम से कम तीन तो हो ही। आज भी सरकार में कोई विशेष निर्णय लेना होता है न्यायाधीशों न्या को या सरकार को विशेष निर्णय लेना होता है तो कम से कम तीन चाहिए आज भी तीन में हो जाता है तीन मिलकर के निर्णय दे देते हैं आज भी ये व्यवस्था है तो कहते हैं कि तीन विद्वानों के आये बिना अगर दो है तो फिर वहां सभा की कार्यवाही नहीं चलेगी धर्मसभा की ओर से किसी प्रकार का अधिकार नहीं था किंतु उसमें धर्मा धर्म का विवेचन और उपदेश ही होता था अब धर्मसभा जो है वो सीधा सीधा राज्यसभा में हस्तक्षेप नहीं करती थी क्योंकि बहुत सारे अधिकारी बहुत सारे विभाग हुआ करते थे तो धर्म सभा का मतलब केवल इतना ही होता था कि वो मतलब शिक्षा पद्धति को नियुक्त करके और देश के विद्यालयों में उस शिक्षा पद्धति को लागू करें वहां पर केवल इतना ही होता सीधे सीधे वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करती थी किंतु उनमें धर्म अधर्म का विवेचन और उपदेश यानी सन्यासी या या जो दूसरे लोग हुआ करते थे वो देश में घूमते थे और उपदेश करते थे धर्म अधर्म की बातें बतलाते थे और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राज अधिकारियों के जो जासूस होते थे गुप्तचर विभाग जिसको कहते हैं तो सीमाओं पर जैसे सन्यासी रहते थे बाणपस्ती या इस तरह के साधु लोग वो होते थे ऊपर से सन्यासी लेकिन अंदर से वो शत्रु देश के अंदर क्या क्या चल रहा है शत्रु देश हमारे बारे में क्या सोच रहा है उसकी गुप्त संस्था कैसी है तो इस बारे में वो सीमा पर इस तरह के लोग बसाए जाते थे जिससे कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे और शत्रु देश के छिद्रों का हमें पता लगता रहे कि वहां पर ये गतिविधियां चल रही हैं, हमारे राज के बारे में क्या हो रहा तो उनके अड्डे हुआ करते थे हमारे सीमा पर और वो चौकसी रखते थे और, और फिर गुप्त देश बदल बदल करके इस तरह शत्रु के देश में जाते थे और उनका उनका पता लगा, पता लगाते थे तो इस प्रकार से ये राज्यसभा जो है वो हमारी पूरी की पूरी राज्य की और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समुचित रूप से न्यायपूर्वक कार्य किया करती थी और बाकी चर्चा कल करेंगे अब शांति पाठ शांतिरंतरिक्षम शांति प्र